धनुर्वेद के व्रत प्राप्ति धृति पुष्टि स्मृति उद्दीपन और और कृष्टि इन इन अंगों को को तथा शिक्षा आत्मरक्षा और इसका साधन इन चार पदों ठीक ठीक जानता था छह अंगों सहित चारों वेदों तथा इतिहास पुराण रूप पंचम वेद का भी उसे पूर्ण ज्ञान था उस महातपस्वी ने कठोर व्रतों का पालन करके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 हम लोगों में राजा शल्य ही अब ऐसे हैं हैं। जो उत्तम कुल पराक्रम तेज यश लक्ष्मी तथा समस्त से संपन्न यही हमारे सेनापति होने योग्य राजन। इन्हें को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनके जय जयकार करने लगे अब उन्होंने बड़े आवेश में आकर युद्ध का निश्चय किया राजा शल्य द्रोण तथा भीष्म के समान पराक्रमी थे वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए थे दुर्योधन रथ से उतरकर उनके सामने भूमि पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला मित्रवसल आप सूरवीर हैं। इसलिए हमारी सेना के अध्यक्ष बनिए राजा शल्य ने कहा गुरुराज यदि तुम मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हो तो मैं तुम्हारे कथनानुसार सब कुछ करूंगा मेरे प्राण, और धन सब कुछ तुम्हारा प्री करने के लिए ही है। दुर्योधन बोला, मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार करता हूं जैसे स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध में देवताओं की रक्षा की थी उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिए शल ने कहा दुर्योधन मेरी बात सुनो रथ पर बैठे हुए जिन श्री कृष्ण और अर्जुन को तुम महारथियों में श्रेष्ठ समझते हो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 शास्त्री विधि के अनुसार शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक किया उनका अभिषेक होते ही आपकी सेना में महान होने लगा तरह तरह के बाजे बज उठे और मद्रदेश को महारथी बड़े हर्ष में भरकर राजा शल्य की स्तुति करने लगे राजन तुम्हारी जय हो तुम चिरजीवी रहो और सामने आए हुए समस्त शत्रुओं का संहार करो तुम तो देवता, असुर और मनुष्य सबको युद्ध में परास्त कर सकते हो इन मरण और संजयों की तो बात ही क्या है इस प्रकार सम्मान पाकर शल्य फूले नहीं समाए उन्होंने दुर्योधन उन्होंने दुर्योधन ने कहा राजन आज मैं पांडवों से समस्त पांचालों का संहार कर डालूंगा अथवा स्वयं ही मरकर स्वर्ग लोग को चला जाऊंगा आज संपूर्ण पांडव श्री कृष्ण सात द्रौपदी के पुत्र धृष्ट शिखंडी तथा पांचाल एवं प्रभद्रक योद्धा मेरे पराक्रम पर करें। का महान बल देखे आज मैं पांडव सेना को चारों ओर भगा दूंगा तुम्हारा प्रिय करने के लिए द्रोणाचार्य भीष्म तथा कर्ण से भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमि में विचरूंगा महाराज जब शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया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 भारत में आर्ता आर्ता के पुत्र शल्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ वे अत्यंत पराक्रमी और महान तेजस्वी हैं। युद्ध करने के विचित्र विचित्र ढंग उन्हें मालूम है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि भीष्म द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे वैसे ही मद्र राज शल्य भी हैं। युद्ध में उनके जोड़ का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिखाई देता इस भूमंडल की कौन कहे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 आज के संग्राम में आप अपना तपोबल और छात्र बल दिखाइए महारथी शल्य को अवश्य मार डालिए यह कहकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से सम्मानित हो विश्राम के लिए अपने शिविर में चले गए उनके जाने के बाद राजा ऋषि ने सब भाइयों पांचालों और सोमकों को भी विदा किया फिर सब ने अपने अपने शिविर में सोकर रात बिताई